नारायण नारायण आज का विषय है सतपुरुष और उनसे ली गई दीक्षा कोई व्यक्ति किसी सतपुरुष से दीक्षा ले ले तो उस उस व्यक्ति के ग्रह व्यवस्था और पारमार्थिक मामलों में सतपुरुष की ही सत्ता होती है सरकार के हाथ में जब सत्ता होती है और राज्य यंत्र सरलता से कार्य करे इसके लिए एक एक विभाग को एक एक काम सौंप दिया जाता है कायदे के अनुसार जब तक यह विभाग अपना काम करता रहता है तब तक सरकार उसमें दखल नहीं देती केवल इन्हें गिन्हे प्रसंग में और किसी विशेष कारण से ही दखल देकर अपनी सत्ता का उपयोग करती है और अपनी इच्छा के अनुसार काम करा लेती है यही नियम यहाँ भी कार्यान्वित होता है गृहस्थी के मामले में प्रारब्ध अर्थात नसीब एक विभाग है उसकी पहुँच देह तक ही होती है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नसीब के अनुसार भले बुरे भोग भोगने पड़ते हैं उसमें सतपुरुष जहाँ तक संभव है दखल नहीं देते केवल व्यक्ति के कल्याण के लिए ही आवश्यक हुआ तो उसमें दखल देते हैं अन्यथा नसीब के अनुसार बातें होने देते हैं लेकिन हाँ परमार्थ के मामले में जरूर सारी सत्ता उन्हीं की होती है मात्र हमें चाहिए कि हम उनके बताए हुए साधन के अनुसार चलें और ऐसा कि उनकी कार्यकुशलता में कोई बाधा न आए यह बाधा अनेक प्रकार की होती है। एक उनके बताए साधन के बारे में शंका करना दो ऐसा विचार मन में आना कि किसी को एक दिन में सद गया और मुझे अभी भी क्यों नहीं सदता है और तीन कह गए साधन की अपेक्षा कुछ अधिक या कम करने का प्रयत्न करना आदि संक्षेप में कहा जाए तो एक बार किसी संत या सत्पुरुष के चरणों में मत्था टेक दिया तो फिर अपनी गृहस्थी और परमार्थ दोनों उन्हें सौंपकर कर गृहस्थी में घटने वाली सभी बातें उनकी इच्छा से घट रही हैं ऐसी भावना रखकर अपना कर्तव्य करते हुए उनके बताई साधना में एक निष्ठा से रहें यही मार्ग ठीक है संत की देह की ओर ना देखें उनकी देह हमारा काम करती ही नहीं वे परमात्मा रूप हैं यह जो हमारी भावना है वह हमारा काम करती है संत अत्यंत दयालु होते हैं संतों की देह में सूक्ष्म तत्व अधिक प्रमाण में होते हैं अतः अपने अवगुणों को नष्ट करने का उत्तम उपाय सत्संगति है भगवान दृश्य जगत से बाहर रहते हैं और संत और भगवान परस्पर मिले होते हैं अतः वे देह से संसार में रहते दिखाई देते हैं तब भी अंतर्यामी वे भगवान के पास ही बैठे होते हैं इसलिए संत के पास जाते हुए यदि हम इस संसार की कोई वस्तु विषयक वासना लेकर जाएं, तो वह ठीक नहीं होता संत उनके लक्षणों से पहचाने जा सकते हैं पुस्तक में जो लक्षण दिए होते हैं संत उनसे परे होते हैं यदि हम उन्हें जानना चाहते हैं तो हम में थोड़ा तो भगवान का प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति प्रेम होना यह विचित्र पागलपन है जिसे वह हो जाए वही सच्चा भाग्यवान नारायण नारायण